गीतों से पटा है मार्ग नानक का इसलिए नानक की खोज बड़ी भिन्न है पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि नायक नानक ने योग नहीं किया तप नहीं किया ध्यान नहीं किया नानक ने सिर्फ गाया और गाकर ही पा लिया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 इसलिए उन्होंने जो भी कहा है गाकर कहा है बहुत मधुर है उनका मार्ग रससिक कल हम कबीर की बात कर रहे थे सूरत कलारी वही मतवार मधुआ पीते बिन तौले नानक वही है जो मधुवा को बिना तौले पी गए फिर जीवन भर गाते रहे ये गीत साधारण गायक के नहीं ये गीत उसके है जिसने जाना है इन गीतों में सत्य की बनक इन गीतों में परमात्मा का प्रतिबिंब है दूसरी बात जप जी के जन्म के संबंध में जिस भादों की रात की मैंने बात कही तब नानक की उम्र रही होगी कोई सोलह सत्रह जब जी का जन्म हुआ तब उनकी उम्र थी छत्तीस वर्ष छह माह पंद्रह दिन जिस घटना का मैंने उल्लेख किया उस भादों की रात वे साधक थे और तलाश में थे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 सारा गांव रोने लगा भीड़ खट्टी हो गई सारी नदी तलाश डाली इस कोने से उस कोने लोग भागने दौड़ने लगे लेकिन कोई पता न चला तीन दिन बीत गए लोगों ने मान ही लिया कि नानक को कोई जानवर खा गया डूब गए बह गए किसी खाई खन में उलझ गए मान ही लिया कि मर गए रोना पीटना हो गया घर के लोगों ने भी समझ लिया कि अब का कोई उपाय न रहा और तीसरे दिन रात अचानक नानक नदी से प्रकट हो गए जब वे नदी से प्रकट हुए तो जप जीवन का पहला वचन ये ने है ये घोषणा उन्होंने की कहानी ऐसी है कहता हूं कहानी कहानी का मतलब होता है जो सच भी है और सच नहीं भी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 इसके प्रतीकों को समझ लें एक कि जब तक तुम न खो जाओ जब तक तुम न मर जाओ तब तक परमात्मा से कोई साक्षात्कार न होगा नदी में खोओ कि पहाड़ में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम नहीं बचने चाहिए तुम्हारा खो जाना ही उसका होना है तुम जब तक हो तभी तक वो न हो पाएगा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 जो भी खोता है वो लौट आता है लेकिन नया होके लौटता है जो भी जाता है उस मार्ग पर वापस आता है लेकिन जा रहा था तब प्यासा था आता है तब दानी होकर आता है जाता था तब भिखारी था आता है तब सम्राट होके आता है जो भी परमात्मा मन लीन होता है जाते समय भिक्षा पात्र होता है लौटते समय अपरम्पार संपदा होती बांटने को जप जी पहली बहुत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 निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद वह एक है ओंकार स्वरूप है नाम है कर्ता पुरुष है भय से रहित है वैर से रहित है कालातीत मूर्ति है अयोनी है स्वयंभू है गुरु की कृपा से प्राप्त होता है एक है एक ओंकार सतना जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो अनेक है जहां भी तुम देखते हो वेद दिखाई पड़ता है जहां तुम्हारी आंख पड़ती है अनेक दिखाई पड़ता है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 कि दो दो मिलके पांच नहीं होते दो दो मिलके तीन नहीं होते दो दो मिलके चार होते ये गणित का सूत्र सत्य है लेकिन सत नहीं है क्योंकि ये मनुष्य का ही हिसाब है दिस इज ट्रू बट नॉट एग्जिस्टेंशियल दो दो मिलके चार होते हैं ये मनुष्य की ही इजाद है ये सत्य तो है सच नहीं है सत नहीं है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 तो दुनिया में ऐसी घटनाएं हैं जो सत्य हैं और सत्य नहीं और ऐसी भी घटनाएं हैं जो सत्य हैं लेकिन सत्य नहीं गणित सत्य है सत्य नहीं गणित का एक निष्कर्ष सत्य हो सकता है सत्य नहीं सपना है सपना सत्य है सत्य नहीं परमात्मा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 सत्य को परमात्मा दोनों है धन सत्य इसलिए ना तो कलाओं से पूरा खोज सकती है और ना विज्ञान दोनों अधूरे और इसलिए धर्म की खोज दोनों से पृथक है धर्म उसकी तलाश से जो दोनों एक साथ है जो इतना सत्य है जितना कि गणित का कोई भी फॉर्मूला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 जिसको उसने बनाया तो शुरू हो गया हमारी भाषा से अड़चन शुरू होती जैसे जैसे नानक आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अड़चन शुरू होगी जो उन्होंने पहला शब्द बोला है समाधि के बाद वो है एक ओंकार सतनाम सच तो ये है कि पूरा सिख धर्म इन तीन शब्दों में समाप्त हो जाता है इसके आगे तो तुम्हे समझाने की कोशिश अन्यथा बात पूरी हो गई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 फिर पहुंचे वो तेरा तो पंजाबी में तेरा का जो रूप है वो तेरा उन्हें याद आ गई परमात्मा की तेरा दाइन दाऊ धुनबन गई फिर वो तोलते गए लेकिन संख्या तेरह से आगे ना बढ़ी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 मिल गई साधुओं की एक जमात वो पांच दिन से भूखे थे नानक ने पूछा है, जो भूखे बैठे हो उठो कुछ करो जाते क्यों नहीं गांव में उन्होंने कहा यही हमारा व्रत है, कि जब उसकी मर्जी होगी वो देगा तो हम आनंदित भूख से कोई अंतर नहीं पड़ता तो नानक ने सोचा कि इससे ज्यादा लाभ की बात क्या होगी कि इन परम साधुओं को यह भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया बाप ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो बांट दिया साथी था साथ में मित्र था साथ में उसका नाम बाला था उसने कहा क्या करते हो दिमाग खराब हुआ है नारांद का यही तो कहा था पिता ने कि कुछ लाभ का, का काम करना है इससे ज्यादा लाभ क्या होगा बांट के बड़े प्रसन्न घर लौटा है इसलिए कहता हूं डंके न थे बाप ने कहा कि मूर्ख ऐसे कहीं धंदा हुआ है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 बाप ने कहा शादी कर लो नाना अच्छा शादी हो गई लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क न पड़ा बच्चे हो गए लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क न पड़ा इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही न था क्योंकि संसार और परमात्मा में इसे कोई भेद न था तुम बिगाड़ोगे कैसे जो आदमी धन छोड़ के सन्यासी हो गए बिगाड़ सकते हो धन दे दो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 भ्रष्ट तुम तो उसी को न कर सकोगे जो ठीक तुम्हारे संसार में बैठा है और फिर भी वहां नहीं तुम उसे कैसे भ्रष्ट करोगे उसे सब उपाय तोड़ दिए वो परमात्मा जिसे नानक कहते हैं कर्ता पुरुष भय से रहित क्योंकि भय तो वहीं होता है जहां दूसरा हो पश्चिम में ज्यापाल शास्त्र का एक वचन बहुत प्रसिद्ध हो गया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 दूसरे का भय है कोई छीन ना ले कोई सुरक्षा ना तोड़ दे फिर मौत आ रही वो भी दूसरी बीमारी आ रही वो भी दूसरी भय क्या है तुम दूसरे से गिरे हो यही तुम्हारा नरक है दी अदर इज हेल दूसरा नरक है लेकिन तुम दूसरे से बचोगे कैसे हिमालय पे भी जाके बैठ जाओ तो भी तुम अकेले ना हो पाओगे बैठोगे वृक्ष के नीचे कौआ बीट कर देगा गुस्सा कौए पे आ जाएगा बैठोगे वर्षा आ जाएगी धूप आ जाएगी दूसरे से तुम भागोगे कहा तुम जहां भी जाओगे तुम दूसरे को पाओगे क्योंकि दूसरे से बचने का तो एक ही उपाय है कि तुम उस एक को खोज लो जहाँ कोई दूसरा नहीं रह जाता फिर सब भिर जाता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 वही है अकेला उससे अन्य था कोई भी नहीं अकाल भय रहित वैर से रहित कालातीत अकाल मूर्ति कालातीत मूर्ति समय के पार है बियड टाइम इसे थोड़ा समझ लो समय का अर्थ ही होता है परिवर्तन अगर कोई चीज परिवर्तित न हो तो तुम्हें समय का पता ही न चलेगा घड़ी में भी समय का पता चलता है क्योंकि कांटा घूमता है अगर कांटा न घूमे तो समय को पता न चलेगा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 थोड़ा सोचो अगर आज सुबह तुम उठो और साइंस तक कुछ भी घटना ना घटे कोई परिवर्तन न हो सूरज खड़ा रहे जहां था तुम्हारी उम्र उतनी ही बनी रहे जितनी थी घड़ी का कांटा ना हेले वृक्ष बूढ़े ना हो पत्ते कुमलाए ना सब ठहर जाए तो तुम्हें समय का कैसे पता चलेगा समय होगा ही नहीं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 स्वयंभू वो किसी योनि से पैदा नहीं होता परमात्मा का ना कोई पिता है ना कोई मां और जो भी यौनी से पैदा होता है वो परिवर्तन की दुनिया में प्रवेश कर जाता है तुम्हें भी अपने भीतर उसी को खोजना है जो अयोनिज ये शरीर तो पैदा हुआ है मरेगा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 तुम चालीस साल के होगे, 50 साल के भीतर कुछ पता ना चलेगा तुम जब 5 साल के थे तब भी आंख बंद करते तो भीतर तुम वैसा अपने को वैसा ही पाते जैसा तुम 50 साल के होके पाओगे जैसे भीतर के लिए समय बीता ही नहीं आंख बंद करके भीतर देखो तुम पाओगे वहां कुछ बदलता ही नहीं और ये जो भीतर अनबदला है ये किसी योनी से पैदा नहीं हुआ है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 अगर तुम अपने अहंकार को गिराने में समर्थ भी हो जाओ और ये कहो कि मैंने अपना अहंकार गिरा दिया तो ये नया अहंकार पैदा होगा ये पुराने से ज्यादा खतरनाक है गुरु की इसलिए जरूरत है कि ये दूसरा अहंकार पैदा ना हो सके तुम कहोगे गुरु प्रसाद से तुम ये अहंकार नहीं तो तुम ये बना लोगे कि मैं कितना विनम्र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 सिखे पति तो क्या हुआ सुना की रात दो बजे से उठाते और जप का पाठ शुरू कर देते तो घर में सोना ही मुश्किल हो गया न बच्चे सो सकते न मैं सो सकते और उनसे कुछ कहो तो वो कहते हैं कि तुम सब उठ के पाठ करो तो क्या करना मैंने पति को बुलाया वो मेरे पास आते थे मैंने उनसे पूछा कि उठ के पाठ करते हैं। उन्होंने कहा कि बस सुबह प्रभात काल में बस दो बजे सुबह उठाता हूं उनके लिए दो बजे सुबह तो मैंने कहा कि तुम्हारी जो सुबह है दूसरों के लिए बहुत खतरनाक हो गई वो बोले वो उनकी गलती है उनको सब उठना चाहिए आलसी है काहल है सुस्त मैं तो सबकी सेवा ही कर रहा हूँ जोर से जप जी का पाठ करता हूँ मोहल्ले पड़ोस के लोगों के कान में भी पड़ जाती आवाज मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो थोड़ा कम सेवा करो मोहल्ले पड़ोस की तुम चार बजे धीरे धीरे लाना उचित है अन्यथा जो चढ़े हुए लोग उनको उतारना बड़ा कठिन हो जाता है उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो आप क्या मुझसे मेरा धर्म छीनना चाहता अब यही उनकी अकड़ है कि उन जैसा पाठ करने वाला कोई नहीं और वही अकड़ बाध है कि जीवन भर दोहराते रहो जब जी को असली सवाल तो अकड़ का मिटना है इसलिए नानक बार बार कहेंगे कि क्या तुम करते हो उससे कुछ भी न होगा जब तक कि तुम न मिट जाओ ये गुरु की धारणा स्वयं को मिटाने की बड़ी कीमिया है तो क्यूँकी करो तुम कुछ कहते तुम गुरु प्रसाद से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 ठीक रहे खट्टे किए लेकिन वो सोचता है कि बड़े अनुभव से ज्ञान इकट्ठा कर लिया बच्चा सरल वो सतयोग है बूढ़ा बहुत जटिल वो कलयुग है और बूढ़े की मूर्छा बढ़ती जाती है बढ़नी चाहिए क्योंकि मौत करीब आ रही है बच्चे का होश ताजा होता है क्योंकि अभी जीवन का स्रोत बहुत करीब है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 एक क्षण पहले नहीं था और घड़ी भर बाद फिर चला जाएगा ये क्रोध सपना है ये सच नहीं जो सदा है वही सत्य है और अगर तुम इसको धारणा को गहरे ले जाओ तो तुम्हारे जीवन रूपांतरण हो जाएगा उससे बहुत ज्यादा ग्रसित मत होना जो बदलता है तुम उसी की तलाश करना जो अबला सदा स्थाई और स्थिर कौन है तुम्हारे भीतर जो कभी नहीं बदलता उसको ही खोजो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 नानक कहते हैं आदि सच जुगा सच है भी सच नानक हो सी भी सच वही सबके है वही एक क्योंकि वो पहले भी था अभी भी है कल भी होगा सदा रहेगा और से सब सपना ये एक वचन अगर तुम्हारे मन में गहरा बैठ जाए जब क्रोध आए तब दोनों अपने मन में आदि सच जुगा भी सच है भी सच नानक खोसी भी सच घृणा आये लोभ आये दौराना और ध्यान रखना कि जो अभी नहीं था अभी हुआ सपना खो जाए इसमें ज्यादा ग्रसित होने की जरूरत नहीं साक्षी भाव रखना धीरे दीर, धीरे तुम पाओगे कि व्यर्थ अपने आप गिरने लगा क्योंकि तुम्हारे उससे संबंध टूट गए और सार्थक का जन्म होने लगा शाश्वत उठने लगा संसार खोने लगा सोची सोची न हो गई सोची लखबार चुपे चुपे न हो गई रहा लिवतार भूखिया भूख भुक न उतरो बन्ना पुरिया भार सह सियाणपा लख होई हो ता एक न चले नाली किब सचियारा होब कूड़े तुटपाली हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाली बड़ा कीमती बहुमूल्य सूत्र है नानक का सबसार सोचकर भी हम उसे सोच नहीं सकते यद्यपि हम लाखों बार सोच सकते सो सोच सोचकर उसे कभी किसी ने पाया नहीं सोच सोच कर ही तो हमने उसे गवाया है जितना हम सोचते हैं उतने ही तो विचारों में हम खो जाते हैं। परमात्मा कोई विचार नहीं वो कोई तर्क की निष्पत्ति नहीं वो कोई मस्तिष्क का निष्कर्ष नहीं है परमात्मा तो सत्य है तुम्हें सोचने का सवाल नहीं देखना है सोचने से क्या होगा सोचने में तो और भटक जाओगे आंख खोलनी है और अगर आंखें विचारों से भरी हैं आंखें अंधी रहेंगी आंख निर्विचार चाहिए तभी दर्शन उपलब्ध होता है जिसको जेन फकीर कहते हैं नो माइंड जिसको कबीर कहते हैं उनमी दशा जिसको बुद्ध कहते हैं चित्त का खो जाना जिसको पतंजलि ने कहा है निर्विकल्प समाधि सब विकल्प और विचार जहां खो गए वही नानक कह रहे हैं सोच सोच कर भी हम उसे सोच नहीं सकते यद्यपि हम लाखों बार सोचते रहे चुप होने से भी उस मौन को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता यद्यपि हम लगातार ध्यान में रह सकते क्यों सोच सोच के उसे पाया नहीं जा सकता चेष्टा कर कर के मौन साधा नहीं जा सकता क्यों क्योंकि जितनी तुम चेष्टा करोगे उतना ही तुम पाओगे मौन असंभव हो जाता कुछ चीजें हैं जो चेष्टा से नहीं घटती जैसे नींद नहीं आती किसी को तो कितनी हो चेष्टा करे नींद आएगी सच तो यह है जितनी चेष्टा करेगा उतनी नींद मुश्किल हो जाएगी क्योंकि नींद का अर्थ ही यह है कि तुम सब चेष्टा छोड़ दो तभी आएगी तुम कोशिश जारी रखोगे कोशिश तुम्हें जगाए रखेगी जागने से कहीं नींद आई कोई उपाय नींद लाने का नहीं क्योंकि नींद आती तभी जब तुम निर हो जाते जब तुम कोई उपाय नहीं करते पड़े हो बिस्तर पर निर तभी नींद आ जाती तुम अपने को जबरदस्ती कैसे मौन करोगे तुम बैठ सकते हो शरीर को सांध सकते हो पत्थर की मूर्ति की तरह भीतर मन उबलता रहेगा नानक एक मुसलमान नवाब के घर मेहमान थे नानक को क्या हिंदू क्या मुसलमान जो ज्ञानी है उसके लिए कोई संप्रदाय की सीमा नहीं उस नवाब ने नानक को कहा कि अगर तुम सच्ची कहते हो कि न कोई हिंदू न कोई मुसलमान तो आज शुक्रवार का दिन है हमारे साथ नमाज पढ़ने चलो नानक राजी हो गए पर ने कहा कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे नवाब ने कहा ये भी कोई शर्त की बात हुई हम पढ़ने जा ही रहे पूरा गांव इकट्ठा हो गया मुसलमान हिंदू सब इकट्ठे हो गए हिंदुओं में तहलका मच गया नानक के घर के लोग भी पहुंच गए कि ये क्या कर रहे हो लोगों को लगा कि नानक मुसलमान होने जा रहे लोग अपने भैसे ही दूसरों को भी तोलते नानक मस्जिद गए नमाज पढ़ी गई नवाब बहुत नाराज हुआ बीच बीच में लौट लौट के देखता था कि नानक न ना, ना तो झुके नमाज पढ़ी बस खड़े जल्दी जल्दी नमाज पूरी की क्योंकि क्रोध में कहीं नमाज हो सकती कर के किसी तरह पूरी नानक पर लोग टूट पड़े और उन्होंने कम धोखेबाज हो कैसे साधु कैसे संत तुमने वचन दिया नमाज पढ़ने का और तुमने की नहीं नानक ने कहा वचन दिया था सर तो आप भूल गए कहा था कि अगर आप नमाज पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा आपने नहीं पढ़ी तो मैं कैसे पढ़ता नवाब ने कहा क्या कह रहे हूं? हो उसमें हो। इतने लोग गवाह हैं कि हम नमाज पढ़ रहे थे नानक ने कह इनकी गवाही मैं नहीं मानता क्योंकि मैं आपको देख रहा था भीतर क्या चल रहा है आप काबुल में घोड़े खरीद रहे थे नवाब थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि खरीद वो घोड़े रहा था उसका अच्छा से अच्छा घोड़ा मर गया था उसी दिन सुबह उसी की पीला से भरा था नमाज के खाक वो यही सोच रहा था कि कैसे काबू जाऊं कैसे बढ़िया घोड़ा खरीदू क्योंकि वो घोड़ा बड़ी शांत थी इज्जत थी और नाना ने कहा ये जो मौलवी है तुम्हारा जो पढ़वा रहा था नमाज ये खेत में अपनी फसल काट रहा था बात सच थी मौलवी ने भी कहा कि बात तो बेस है फसल पक गई है और काटने का दिन आ गया गांव में मजदूर नहीं मिल रहे और चिंता मन पर सवार है नकाब तुम बोलो तुमने नमाज पढ़ी जो मैं साथ तुम जबरदस्ती नमाज पढ़ लो तुम जबरदस्ती ध्यान कर लो जबरदस्ती पूजा प्रार्थना कर लो क्या तुम कर रहे हो इसका कोई मूल्य नहीं क्या तुम्हारे भीतर चल रहा है तुम पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाओ इससे क्या होगा शरीर को साध लोगे इससे क्या मन सधेगा मन में तो वही चलता रहेगा जो चल रहा है और भी जोर से चलेगा क्योंकि जब शरीर काम में लगा था तो शक्ति बटी अब शरीर बिल्कुल निष्क्रिय है सारी शक्ति मन को मिल गई अब मन में और जोर से विचार उठेंगे इसलिए लोग जब भी ध्यान करने बैठते हैं तब ज्यादा विचार उठते हैं पूजा करने बैठने तब बाजार का बहुत ख्याल आता है जब भी बैठते हैं घंटी वगैरह बजाते हैं मंदिर में जाकर तभी पाते हैं कि भीतर ने मालूम क्या खराबी है कि ऐसे सब ठीक चलता है सिनेमा में बैठ जाएं मौन आ जाता है थोड़ी शांति हो जाती लेकिन मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में बिल्कुल शांति नहीं बात क्या है सिनेमा तुम्हारी वासनाओं से संगत वहां वही जगाया जा रहा है जो तुम हो वहाँ वही उभारा जा रहा है जो तुम्हारे भीतर भरा है, वही कूड़ा करकट वही कचरा तुमसे तालमेल बैठ जाता है मंदिर में कुछ ऐसी पुकार की जा रही है। जिससे तुम्हारा कोई तालमेल नहीं वहां सब गड़बड़ हो जाता है। नानक कहते हैं चुप होने से भी कुछ न होगा उस मौन को नहीं पाया जा सकता यदि कि हम लगातार ध्यान में रह सकते हैं, बैठे रहो दिन रात कुछ भी ना होगा भूखों की भूख नहीं जाएगी यदि कि हम पुरियों के पहाड़ी क्यों तो न जमा कर लें, क्योंकि ये भूख पुरियों से भरने वाली नहीं ये जो ध्यान की भूख है ये जो परमात्मा की भूख है ये कोई साधारण भूख नहीं ये संसार की कोई भी चीज इसे बुझा न सकेगी ये त्रसा अनूठी परमात्मा ही उतरे दार बनकर तो ही बुझ सकती है किस भांति हम सच्चे बने किस भांति झूठ के पर्दे का नास हो नानक कहते हैं कि उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार जैसा उसने नियत कर रखा है लिख रखा उसके अनुसार चलने से ही ये हो सकता है ये वचन अति ध्यान पूर्वक समझने का है हुक्म रजाई चढ़ना नानक लिखया नाल नहीं तुम्हारे करने से कुछ भी ना होगा तुम जो भी करोगे तुम ही करोगे तुम सच भी बोलोगे तो तुम्हारे झूठे व्यक्तित्व से ही सच निकलेगा वो सच भी झूठा हो जाएगा तुम सच लाओगे कहा से तुम बिल्कुल झूठे हो कोई फर्क ना पड़ेगा नानक एक गांव में ठहरे थे गांव में जो प्रधान था गांव का उसने निमंत्रण दिया था सारे गांव को भोज का कोई यज्ञ चल रहा था नानक को भी बुलाया था नानक गए नहीं और एक गरीब आदमी के घर में ठहरे थे उस आदमी का नाम था लालू गरीब बड़े था उसकी कोई हैसियत न थी रूखी सूखी रोटियां थी गांव के अमीर ने निमंत्रण दिया था अनेक बार आदमी आए बुलाने नहीं जब माना अमीर खुद आया नाना को लेकर गया नाना ने कहा तुम चाहते हो तो चलूंगा उसने पूछा महल में ले जाकर कि मेरे शुद्ध भोजन को इंकार करते हो और उस गरीब का अशुद्ध भोजन वो ब्राह्मण भी नहीं है ये शुद्ध ब्राह्मणों ने स्नान करके गंगा जल से इस सब को तैयार किया है पवित्रतम और तुम इसे इनकार करते हो नानक ने कहा कि मैं तुम जिद्दी करते हो तो कहू थोड़ा भोजन तुम्हारा ले आओ लालू भी पीछे पीछे चला आया था उससे अपनी रूखी रोटी ले आ आते हैं प्रतीक कहानी है कि नानक ने एक हाथ में लालू की रोटी और एक हाथ में हलवा पुड़ी उस धनपति की लेकर निचोड़ी लालू के सूखी रोटी से तो दूध की धार बही और दूसरे हाथ से लहू की बूंदें टपकी नानक ने कहा तुम अशुद्ध हो तो तुम ब्राह्मणों से भोजन बनवाओ कि गंगा के पानी को बुलवाओ कि एक एक गेहूं को धो के साफ करके बनवाओ इससे कोई फर्क न पड़ेगा तुम्हारा सारा जीवन शोषण बेईमानी, चोरी झूठ का है तुम्हारी हर रोटी में खून छिपा है खून निकलाया नहीं ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं लेकिन बात तो सच तुम कैसे सच्चे तुम गुम तो सच्चे होोगे ना कौन उपाय करेगा तो नानक कहते हैं तुम्हारे किए कुछ भी ना होगा तुम बेईमान हो तो तुम्हारी सच्चाई में भी बेईमानी घुस जाएगी तुम सच भी ऐसा बोलोगे कि जब तुम्हारी बेईमानी को उससे फायदा होता हो तुम सच भी इस ढंग से बोलोगे कि दूसरे को दुख पहुंचे तुम ऐसे सच की तलाश करोगे जिससे दूसरे के हृदय में छुरा तुम झूठ से लोगों को नुकसान पहुंचाते थे तुम सच से भी नुकसान पहुंचाओगे तुम जो भी करोगे वो गलत होगा क्योंकि तुम गलत हो उपाय क्या है तो नानक कहते हुए उपाय एक ही है उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार सब उसको छोड़ दो जैसा वो जिलाए जियो जैसा वो कराए करो जहां वो ले जाए जाओ उसका हुक्म तुम्हारी एकमात्र साधना हो जाए तुम अपनी मर्जी हटाओ उसकी मर्जी को आने दो तुम स्वीकार कर लो जीवन जैसा हो परमात्मा ने दिया है वही जाने तुम इंकार मत करो दुख आए तो दुख को भी इसी मर्जी और अहोभाव रखो धन्य भाव रखो कि अगर उसने दुख दिया है तो जरूर कोई राज होगा कोई अर्थ होगा कोई रहस्य होगा तुम शिकायत मत करो तुम धन्यवाद से ही भरे रहो वो तुम्हें जैसा रखे गरीब तो गरीब अमीर तो अमीर सुख में तो सुख में दुख में तो दुख में एक बात तुम्हारे भीतर सतत बनी रहे कि मैं राजीव हु, तेरा हुक्म मेरा जीवन है, और तब तुम अचानक पाओगे कि तुम शांत होने लगे जो लाख ध्यान में बैठ के नहीं होता था वो उसकी मर्जी पे सब छोड़ देने से होने लगा हो ही जाएगा क्योंकि चिंता का कोई कारण न रहा चिंता क्या है कि जैसा हो रहा है उससे अन्य था होना चाहिए बेटा मर गया नहीं मरना था ये चिंता है वाला निकल गया नहीं निकलना था ये चिंता है जैसा हुआ वैसा नहीं होना था और जैसा हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए तुम अपनी मर्जी को थोपने की कोशिश कर रहे हो जीवन पर यही तुम्हारी चिंता है फिर इससे तुम परेशान हो फिर इस परेशानी को भीतर ढोते हुए तुम ध्यान करने बैठते हो तब तुम खेत में फसल काटोगे काबुल में खरीदोगे वो चिंता तुम्हारी जो पीछे रहेगी तो तुम्हारे ध्यान को भी विकृत कर देगा तब तुम कैसे शांत हो सकोगे शांति का एक ही गुर है तुम्हें ठीक समझ में आ जाए तो पूरब की सारी खोज समझना आ सकती है पूरब की सारी खोज है लाओस से लेकर नानक तक कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो टोटल एक्सेप्टेबिलिटी इसका पुराना नाम भाग्य वो शब्द बिगड़ गया सब शब्द बहुत दिन उपयोग करने से बिगड़ जाते क्योंकि गलत लोग उपयोग करते हैं गलत अर्थ जुड़ जाते अब तो किसी की निंदा करनी हो तो कह दो कि भाग्यवादी लेकिन भाग यही तो अर्थ है भाग्य का नानक कहते हैं हुक्म रजाई चढ़ना नानक लिखिया नाम जो लिखा है वो होगा लिख रहा है वही होगा अपनी तरफ से कुछ भी करने का उपाय नहीं कोई परिवर्तन नहीं हो सकता फिर चिंता किसको फिर बोझ किसको जब तुम बदलना ही नहीं चाहते कुछ जब तुम उससे राजी हो उसकी मर्जी में राजी हो जब तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं तब कैसी बेचेनी तब कैसा विचार तब सब हल्का हो जाता पंख लग जाते तो उड़ सकते हो उस आकाश में जिस आकाश का नाम है एक ओंकार सतनाम नानक की एक ही विधि है और वो विधि है परमात्मा की मर्जी वो जैसा करवाए वो जैसा रखे ऐसा हुआ इब्राहिम उसने बाजार में एक गुलाम खरीदा गुलाम बड़ा स्वस्थ तेजस्वी था इब्राहिम उसे घर लाया, इब्राहिम उसके प्रेम में ही पड़ गया आदमी बड़ा प्रभावशाली था इब्राहिम ने पूछा कि तू कैसे रहना पसंद करेगा तो उस गुलाम ने मुस्कुरा कहा मालिक की जो मर्जी मेरा कैसा मेरा होने का क्या अर्थ आप जैसा रखेंगे वैसा रहूंगा इब्राहिम ने पूछा तू तो क्या पहनना क्या खाना पसंद करता है उसने कहा मेरी क्या पसंद जैसा पहनाए पहनूंगा मालिक जो खिलाए खाऊंगा इब्राहिम ने पूछा कि तेरा नाम क्या है हम क्या नाम लेके तुझे पुकारें? उसने कहा मालिक की जो मर्जी मेरा क्या नाम दास का कोई नाम होता जो नाम आप देते दे कहते हैं इब्राहिम के जीवन में क्रांति घट गई उठकर उसने पैर छुए इस गुलाम के और कहा कि तू ने मुझे राज बता दिया जिसकी मैं तलाश में था अब यही मेरा और मेरे मालिक का नाता था तू मेरा गुरु है तब से इब्राहिम शांत हो गए जो बहुत बुआ था जो बहुत दिन नमाज पढ़ने से ना हुआ था वो इस गुलाम के सूत्र से मिल गया हुकुम रजाई चढ़ना नानक लिखिया नी सोचो थोड़ा प्रयोग करो जैसा रखे रहो अपनी तरफ से तूने बहुत कोशिश करके भी देख ली क्या हुआ तुम वैसे के वैसे हो जैसा उसने भेजा था उससे विकृत बला हो गए हो उससे सुकृत नहीं हुए हो जैसे आए थे बचपन में बोले भाले उतना भी नहीं बचा हाथ में स्लेट गंदी हो गई तुमने सब लिख डाला संताप के क्या तुम्हारे हाथ लगा है थोड़े दिन नानक की सुन के देखो छोड़ दो उस पर इसलिए नानक कहते हैं न जप न तप न ध्यान न धारणा एक ही साधना है उसकी मर्जी जैसे ही तुम्हें ख्याल आएगा उसकी मर्जी का तुम पाओगे भीतर सब हल्का हो जाता है एक गहन शांति एक वर्षा होने लगती भीतर जहां कोई तनाव नहीं कोई चिंता नहीं पश्चिम में इतना तनाव और चिंता है पूरब से बहुत ज्यादा है हालांकि पूरब बहुत गरीब है। दुखी है बीमार है रुगण है भोजन तनाव इतना तनाव है कि करीब करीब चार आदमियों में तीन आदमी विक्षिप्त हालत में हो गए क्या कारण क्योंकि तो पश्चिम ने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की है आदमी को पश्चिम में भरोसा हम सब कर लेंगे भगवान की कोई सहारे की जरूरत नहीं भगवान है ही नहीं आदमी सब कर लेगा तो उसने बहुत कुछ कर भी लिया है लेकिन आदमी बिल्कुल खो गया है पागल हुआ जा रहा है बाहर बहुत कुछ कर लिया भीतर सब रुग्ण हो गया है अगर तुम्हारे जीवन में यह सूत्र उतर जाए तो कुछ करने को नहीं बचता जो हो रहा है होने दो तुम तैरो मत बहो नदी से लड़ो मत नदी दुश्मन नहीं मित्र है तुम बहो लड़ने से दुश्मनी पैदा होती और जब तुम उल्टी धार तैरने लगते हो तब तुम नदी तुमसे संघर्ष करने लगती तुम हो नदी मुझसे दुश्मनी ले रही नदी को क्या दुश्मनी नदी को तुम्हारा पता भी नहीं तुम अपने ही हाथ उल्टी धारा बह रहे हो तुम्हारी मर्जी यानी उल्टी धारा अहंकार यानी उल्टी धारा उसकी मर्जी तुम धारा के साथ एक हो गए अब नदी जहां ले जाए वही मंजिल है जहां लगा दे वही किनारा है डुबा दे तो वो भी मंजिल है फिर कैसी चल कैसा दुख तुमने दुख की जड़ काट दी बड़ा कीमती सूत्र है नानक कहते हैं उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार जैसा उसने नियत कर रखा है लिख रखा है उसके अनुसार चलने से ही यह हो सकता है तो नानक ने अहंकार के सब द्वार बंद कर दिए पहले तो गुरु प्रसाद कि तुम जो भी करो जो भी उपलब्धि हो वो गुरु की कृपा और फिर जो भी हो जीवन की धारा वो जहां ले जाए उसका हुक्म फिर कुछ और करने को बचता है लगेगी कि तुम्हें भी पता चल जाए एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी आदि सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच सोच सोची न हो गई जे सोची लख न हो गई जे लाई राह लि उतार बुखिया भुख न उतरो जे बना पुरिया भार सह सिया लक हो एक न चले नाल किब सचियारा किब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 मालिक जैसा पहनाए पहनूंगा मालिक जो खिलाए खाऊंगा इब्राहिम ने पूछा कि तेरा नाम क्या है हम क्या नाम लेके तुझे पुकारे उसने कहा मालिक की जो मर्जी मेरा क्या नाम दास का कोई नाम होता जो नाम आप दे दें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 वो इस गुलाम के सूत्र से मिल गया हुकुम रजाई चढ़ना नानक लिखिया ना लि। सोचो थोड़ा प्रयोग करो जैसा रखे रहो अपनी तरफ से तुमने बहुत कोशिश करके भी देख ली क्या हुआ तुम वैसी के वैसे हो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 वो जहां ले जाए उस उसका हुक्म फिर कुछ और करने को बचता नहीं और तब ज्यादा देर न लगे कि तुम्हें भी पता चल जाए एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी आदि सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच सोच सोची न हो गई जे सोची चुपे लख न उतर जे बना पुरिया भार सह सक एक न चले नाल किब सचियारा हो किब होटपाल हुम हो रजाई चलना नानक लिखिया ना ले आज इतना है